बहू नएमी प्रथम बहूना मध्यम किंस्वीम से कर्तव्य कृष्यती नचिकेता एकांत बैठकर विचार करने लगा बहुतों में से अर्थात बहुत शिष्यों में से अथवा बहुत पुत्रों में से वाज स्रवसा ब्राह्मण श्रेष्ठ है उनके बहुत पुत्र भी हो सकते हैं बहुत शिष्य भी हो सकते हैं लगता है यहां भाषाकार क्या धर पर पिता पुत्र संबंध ही है श्रुति ने सुख का खुद कह दिया पुत्र आसन और गुरु शिष्य भी है पिता ही गुरु है पुत्र वही अध्ययन कर रहा है इसलिए दोनों लेते भाषकार शिष्याणाम पुत्रानाम व शिष्यों में और पुत्रों में प्रथम हूं प्रथम का मतलब सात्विकी शिष्य हो क्योंकि शिष्यों में तीन प्रकार का माना जाता है या पुत्रों में सर्वोत्कृष्ट है जो अवसर यथावसरम गुरोर इष्टम ज्ञातवा सुशोषण प्रवर्त स मुक्त अवसर आदि के आधार पर ही गुरु क्या चाहते ही है जानकर गुरु कहे भी दे में साफ है गुरु का गुरु अपने जवान से कुछ भी नहीं कहता है लेकिन देखा उसने क्या काम है वो अपने आप कर दिया यथावसरम जैसा अवसर है गुरु और इष्टम ज्ञातवा गुरु का जो इष्ट है उसे जान करके सुशोषण प्रवृत्ति मुख्या सेवा आदि में जो प्रवृत्त हो जाए मुख्य वृत्ति है आज्ञा वशे ना मध्यम और गुरु बोलते हैं तब करता है वो मध्यम कोटि का शिष्य है और तीसरा वो है तब अपरिपाल न अधमा गुरु का कहने पर भी नहीं करता कुछ ना कुछ बहाना बना देता है टाल मटोल कर देता है ऐसे वो अधम कोटि के शिष्य और मैं अपने जीवन में कभी अधम तो रहा ही नहीं ऐसा निश्चिता अपने आप के बारे में बोलता है मैं तो या प्रथम था या मध्यम था अधम तो कभी नहीं सर्वश्रेष्ठ वो है जो परिस्थिति आदि के अनुसार क्या चाहते हैं गुरु कैसा चाहते हैं किस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से बिना कह ही कर दिया वो दूसरा आज्ञा के वजह से करता है वो मध्यम कोटि टीका बोलते हैं ऐसा करो तो कर लिया। वह विचार नहीं करता है क्यों करना? क्यों करना ऐसे क्यों करना ऐसे क्यों नहीं करना कोई तर्क वितरक कुछ नहीं सीधे ही आज्ञा पालन करता है और तीसरा तर्क वितर्क, वितरक वाला है वो इसलिए करता ही नहीं कुछ न ढूंढेगा कुछ ना कुछ बोलेगा तर्क करेगा या वो तर्क कर करके काट देगा बाहर करता नहीं है टाल देता है ऐसे वाले अजम कोटि के शिष्य को ज्यादा ऐसे ही लोग होते हैं एक को, को, दुसरे दुसरे को का दूसरे दूसरे को दूसरे को तीसरे को तीसरे चौथे को और होता ही नहीं काम कहा ठप हम को खुद करना पड़ेगा यादव कुछ तो बहाना बना दे क्या कर रहा हूँ कर लेंगे कोई बात नहीं बहुत टाइम है ये तो होते रहेगा ऐसे कुछ रूज बहाना बना देगा तो बार बार आएगा फिर घास तो फिर आता ही है ना क्या करना है भी निकाल करके चलो अब बारिश खत्म होने से चार महीने बाद निकाल निकालेंगे ये नहीं सोचते जो खाद डाला हो चिंग में सब घास ही खा जाएगा फिर बाद में जो बोएंगे बिजनेस में क्या होगा सोचते नहीं और दूसरी बात ऐसे सोच रहा है उचित नहीं बनता अरे बार बार बाल आते रहते मेरे दाढ़ी क्यों बनाते क्यों बाल कटते बार बार आते, आते, आते रहते छोड़ दो बार बार भूख लगते रहता है को खाना खाना छोड़ दो बार बार लोसन क्यों करना छोड़ दो करना बंद कर दो मर जाएगा आदमी ये तो है नहीं कि बार बार आता करके तुम करोगे नहीं ये सब बहाने होते हैं आलस से का इसे तमोगी वृत्ति वाला माना गया आज्ञा होने पर भी नहीं करना कि तामसी शिष्य आज्ञा वजह से करना वो राजसी कोटी और स्वयं सोच समझ कर देना सात्विक वृत्ति वाला है और रचिए जगत मैं तो कैसा रहा हूं बहु ना प्रथम सदा बहुतों में मैं, मैं प्रथम कोटि टी ही रहने की कोशिश किया हूं और कभी मेरा ध्यान नहीं गया मुझे समझ में नहीं आई तो गुरु ने आज्ञा दी तो मैंने नहीं किया ऐसा कभी नहीं हुआ बहुना मेमी मध्यमा तो फिर आज क्या बात है मेरे पिता और गुरु मेरे यम राज्य को दे रहे हैं ऐसा कौन सा कर्तव्य है में किन कर्तव्य में में वही या आक्षेप में भी ले सकते हैं कि स्वित पूरे को मया दर्तव्यन मयाध्य कर्तव्य है ना उसको मया, मया दत्ते न कर लेना य कर्तव्य अदय देखो मैंने यद कर्तव्य अदय यम से तत्त कर्तव्य आसी नासीदी क्यों विधाभा मेरे को दे करके पिताजी यमराज्य के यहाँ एज अ काउंसल कर्तव्य कर्म कराना चाहते हैं करते भी भी है उसका अर्थ कर दिया आसित क्या था जिसे सोच करके पिता ने आज मेरे को भेज कराने के लिए क्योंकि वास्तव में नासी देवा ऐसा कोई कर्तव्य हो ही नहीं सकता है क्यों नहीं हो सकता है विधाना पागा कि यमराज जी को पुत्र प्रदान करना कोई विधि नहीं है स्पष्ट करते टिप्पणगार अग्नियादिप्यो हवीर दानवत ऋतिको दक्षिणा प्रदान वच्चा पुत्र ये वृन विदि भाव अग्नियादिओं के लिए दान है हवि दिया जाता है ऋतिक के लिए दक्षिणा दिया जाता है उस प्रकार से यज्ञ प्रकरण में कहीं भी यम के लिए पुत्र प्रदान करने का विधि है नहीं तो विधान है, यदि कोई विधि होता उसका प्रयोजन भी स्थापित होता प्रयोजन होता। इसका मतलब विधि ही नहीं है अगर तो कोई प्रयोजन भी नहीं रह गया फिर क्यों मुझे भेज रहे हैं ऐसा या तो विर्क में लिया जाए या आक्षेप कोई कर्तव्य है ही नहीं झुट्टा भेज रहे बेमतलब भे का अतवा यही लेंगे भाई क्यों भेज रहे पता नहीं भाषण सए उक्ता पुत्र एकांत पर देवयांचम्चत है वह एक कहे जाने पर वह पुत्रेता एकांत में जाकर बैठ कर गए परिता देवयांच चारों तरफ से सब प्रकार से विचार करने लगा कदम किस प्रकार से उसने विचार किया इत्युच्छत वह उसको बता रही है बहु नाम शिष्याणाम पुत्राणाम एमी बहुनाम शिष्याणाम मध्ये पुत्राणाम व मध्य गच्छा शिष्यों के या पुत्रों के बीच में से मैं तो सदा ही ऐसा रहा हूं प्रथम सन मुख्य या शिष्याधि मुख्य शिष्यादिवृत्ति के द्वारा मुख्य पुत्रादिवृत्ति के द्वारा मैं सब कुछ करता रहा एक महात्मा जो बड़ा प्रसिद्ध बेंगलोर में तिरुचि स्वामी जी राजे बड़े प्रसिद्ध महात्मा बड़े बड़े करोड़पति आते थे जाते थे, थे से और वो उनके पुजारी। गद्दी में जैसे बहुत बड़ा हाथ जहाँ लोग मिलते थे जहां दरवाज से जैसे कोई आया तुरंत ही देखेंगे शिष्य को अब उनके देखने के नजर से शिष्य समझ लेता था इनके साथ क्या व्यवहार करना जो भगत आरोप मिठा का पैकेट देना है प्रसाद में या तो फल देना है या ले जाके बढ़िया बिठा करके बड़े अच्छा छका चकाना चिक, है खिलाना पिलाना है क्या करना है वो चार जो छेड़े थे ना बड़ा एक्सपर्ट ईशारी से समझ लेते बोलने की जरूरत नहीं या उनके भाव देख लेते अब क्या करते वो आ रहे हैं ना देखेंगे मुस्करायेंगे तो समझ लो कि भगत चाहते गुरु जी इसलिए उनकी बढ़िया सेवा करनी पड़ेगी और देख करके चुपच हो गए मैंने उपेक्षा तो कुछ दे दो, दो मुखली दे दो कुछ दे दो छुट्टी कर बड़े <laughs> बड़े एक विद्या उसमें से एक बार हमारा विद्यार्थी भी बना तो मैंने उसे पूछा कैसे ट्रेनिंग दिया गया कहते तो हमको अकेले कमरे बुला ट्रेनिंग देते थे यूँ करूँगा तो समझ लेना यूँ करूंगा तो यूँ समझना यूँ ऊपर देखूंगा तो ये समझना और चुप को जो आंख बंद कर लूंगा तो समझना पीछे देखूंगा तो ये अर्थ समझना पहले सब ट्रेनड है <laughs> क्या लोग होते थे और यहाँ इशारे करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता किसी को क्या बोल रहे है लिख के बताओ तो भी नहीं समझ में आता नहीं है दो दो, ट्रेनिग दो ट्रेनिग हो दो ही नहीं सकता <laughs> ट्रेनिंग हो ही नहीं सकता ऐसे लोग क्या, <laughs> क्या करेंगे इन लोग ऐसे सक्षम बुद्धि भी चाहिए ट्रेनिंग होने लायक भी तो होना चाहिए ना हर व्यक्ति कोई ट्रेनिंग में हो सकता है क्या मिलिट्री ट्रेनिंग करने कितना चेकिंग होता है भर्ती करना है ट्रेनिंग के लिए कितनी चेकिंग होती है परीक्षा लिया जाता है योग्य व्यक्ति को तो ट्रेंड करना है और ट्रेंड होने की योग्यता आईया नहीं देखनी पड़ेगी नहीं, नहीं कोई समय से ये होता तो हमें करना ही नहीं ऐसा धंधा ये ट्रेंड क्यों करें तो मुख्य यह शिष्या मध्यमानंचना मध्यमो मध्यम वृत् इसी प्रकार बहुतों में बहुत शिष्यों में और बहुत पुत्रों में से मैं मध्यमा हाँ वृत्तिया वृत्तिया मध्यम शिष्यादिवृत्तिया मने राशि वृत्ति वाले गुण वाले शिष्यों का जैसे गुण वाले शिष्यों के जैसे मैंने सदा कार्य किया है नया कदाचित कदाचित भी मैं अधम वृत्ति से प्रवृत्त हुआ ही नहीं हो कोई कार्य किया ही नहीं हो कभी ऐसे नहीं हुआ कि मैं कोई आज्ञा हो गुरु का हाँ या पिता का उसका उल्लंघन किया हो टालमटोल कर दिया हो देर किया हो ऐसा कभी नहीं हुआ तम एवं विशिष्ट गुणम अपने पुत्र माम मृत्यु पिता इसलिए ऐसा किस इस प्रकार के विशिष्ट गुण वाला मुझ पुत्र को पिता ने ऐसे क्यों कह दिया कि मृत्यु सीस्वित यम से कर्तव्य प्रयोजन मैया प्रत्यय नीष्य प्रत्यय न उसको प्रदत्ते न बात एक है धातु अलग है तब धातु लोगे तो न बन गया है कि नहीं प्रदत्ते न भी हो सकता है प्रत्यय भी हो सकता है प्रदान भी हो सकता है पर्यायवाची मया मुझे मेरे को देने के द्वारा यमस्या किम प्रयोजनं कर्तव्यं ऐसा पिता पिता यमगा कौन से ऐसा कर्तव्य रहा होगा जिसके प्रयोजन घोषित करने के लिए मेरे देने के द्वारा वह आज करना चाहते हैं यद कर्तव्यं मध्य मया कर्तव्य अद्य ऐसा करना पड़ेगा अनवय मेरे देने के द्वारा जो कर्तव्य आज मेरे पिता यमराज क्या कराना चाहते हैं वह क्या हो सकता है तो किं वर्तिमा किसी नीदेव नून प्रयोजन अनापेक्ष क्रोधवशा उत्तवन पिता निश्चित न्यूनमन निश्चित निश्चित रूपे न प्रयोजन अन्य प्रयोजन की अपेक्षा किए बिना ही क्रोध क्रोधवशात क्रोध के वजह से पिता ने जरूर कहा होगा विचार कर रहा है अभी, मन में चल रहा है कोई कर्तव्य हो सकता है तो हो सकता है केवल क्रोधवशात उन्होंने कर दिया होगा चाहे जैसा भी कहा होगा लेकिन मुझे तो आज अपने पिता के वचन को पालन करना ही पड़ेगा तथा इसलिए चाहे किसी भी निमित्त से कहा हो क्रोधवशाद का हो या किंचाद कहा हो तथा तथ पितुर्वचो मृषा माभूत मतवा तो वह पिता के वचन मिथ्या न होवे ऐसे मान करके मनन करके हाँ, आह मत्वा आह आगे मिथ्या भाष्करण है परिदेवना पूर्वकम आह उसको लेना मह परिचारण मन आह आह चिंता कंप्रत क्या का और किससे से कहा उसकी जवाब दे रहे हैं पितरम शोकाविष्ट किम मैं उक्त शोकाविष्ट पितरम प्रति आह पिता भी महादुखी है मैंने क्या कह डाला मेरा अपने पुत्र से ऐसा शोकाविष्ट पिता के प्रति जाकर के उनके पास जाकर के पुत्र ने कहा क्या कहा वो अगले मंत्र बताए अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यम इव मृत्य पच्यते सस्यमिव आजाते पुनः अनुपश्य यथापूर्व है प्रतिपक्ष यथा तथा परे आप विचार करके देखिए आप चिंता ना करें मैंने क्या कह दिया कि क्या हो गया मेरे से ऐसा आप शोक का विष्ट न होवे किंतु ये विचार कीजिए आपके की पूर्वज लोग पिता दादा परदादा जो मेरे हैं मैंने आपके पिता आपके दादा आपके परदादा ये पूर्वज लोग किस प्रकार से वर्तन किए हैं क्या उन्होंने कभी अपने वचन को झूठा किया है प्राण जाए पर वचन न जाए रघुकल की यह प्राण जाए पर वचन न जाए तुणसीदाजी साहब देखे रघुकुल की यह रीति रही है कि प्राण जाए पर वचन न जाए और रघुकुल के बीज है ना ये सूर्यवंश सूर्यवंशी हैं रघु रघुवंश और सूर्यवंशी हैं यमराज जी इसे कहें आप अपने पिता वगैरह को देखिए कि कभी उन्होंने अपने वचन का उल्लंघन नहीं किया अगर तो आप भी अपने वचन को पूरा करने हे तो मुझे अभी यमराज जी के यहाँ जाने दीजिए ये कहने का उसका तात्पर्य पिता आजकल के लोग जो आपके समकक्ष के लोग हैं या है, आप मित्रगण हैं आप आचार्यवर्य है आपके जो गुरुवर्य वर्य ऐसे अन्य जो इस समाज श्रेष्ठ लोग उन्हें आप देख लो तथा अपरे प्रतिपक्ष तथा पूर्वे तद अनुपश्या तथा अपर प्रतिपक्ष और यह भी है आप सोच रहे होंगे बेटा को मृत्यु के हाथों में मरी जाएगा तो लौटेगा नहीं तब भी आपको तो करना नहीं चाहिए क्यों संसार में तो जीना मरना सस्ती के समान हुआ ही कर सस्य में मर्त्य पक्षते सस्य में पुनः मनुष्य खेती की भांति मनुष्य जो है खेती की भांति जो है पकता है और अर्थात क्या पकते का मतलब क्या जन्म लेकर के बड़ा होते हुए बूढ़ा हो जाता है और अंत में मर जाता है फिर खेती ही भांति उत्पन्न भी हो जाता है ऐसे अनित्य से जीवलोक मैं असत्य व्यवहार करने से क्या फायदा है ऐसी यह अनित्य जीवलोक में झूठ बोल के तालमटोल करके अपने वचन को मिथ्या करके क्या फायदा है विचार कीजिए आप अतएव आगमा पाई इस जीव की जन्म मरण को समझते हुए कहा भारत आप इज्जत करें हन करे और मुझे जाने दे मरने दो गाने ग मतलब। लौटू ना लौटो क्या गारंटी है यमराज जी के पहुंच गया लेकिन पिता को विश्वास है कि पहले भी गया और आया है तो आप भी जरूर जाएगा तो जरूर लौटेगा इसे विचार करके पिता भी कहते ठीक है जाओ जाओ यमराज जी के पास जाओ अनुपस्या आलोच ही पीछे पीछे जाकर देखो ऐसा अर्थ नहीं करने का अनुपस्या अनुमने क्या पश्चात पश्य पीछे जाकर के देखो क्या है वहां ऐसा अर्थ नहीं इसलिए भाष्य कहते हैं अनुपश्य मैं आलोच विचार कीजिए आप क्या विचार करो बेटा गंग निबालय अनु क्रमेण यथा प्रकार वृत्ता पूर्वे अतिक्रांता पितृपिता महादे अनु को अलग कर दिया पश्य मैंने आलोचय निभा लिया अनुको अलग कर दो अनुकार कर दिया क्रमेण आ विचार करें विचार करें और सम्यक नितरान चिंतन करें निभा अनु मन क्रमेण क्रम से चिंतन करो आप अपने पेड़ पिता के बारे में सोचिए फिर दादा के बारे में सोचिए फिर दादा के बारे में सोचिए कौन क्या किया था कैसे कैसे किया था यथा प्रकार वृत्ता पूर्व अतिक्रांता किस प्रकार से वे अपने जीवन को बिताए थे वृत्त मन जीवन जो है उनके बीती है उसके बाद किन लोगों का पूर्व जो अतिक्रांत है कौन कौन लोग पिता पितामह आदेह पिताजी दादाजी आदि लोगों का किनके पिता दादा तो चिंतन करके क्या भाएदा? अपने वंश के बारे में आस्था का तात्पर्य है उनको विचार करके देख करके उनके द्वारा जो वृत्त है उनके जो उन्होंने जिस प्रकार से जीवन व्यतीत किया है आस्था उसी को आप उसी पर आपके तो उसी के अनुसरण करने योग्य है आप वर्तमान में भी यथा वर्तन ते ब्राह्मण संवर्षि है ना नैत्र में कहा गया आप के अपने कोई विषय में संशय हो जाए कि कैसे करो कैसे न करो क्या करो क्या, क्या करो उस समय का जो भी उस क्षेत्र में विद्यमान वैदिक सनातन धर्मानुरूप चलने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण लोग हैं उनसे विचार विमर्श कर लेना चाहिए उनके अनुसार चलना चाहिए ऐसे का सिद्धांत है प्रकट कर अपने से साधव साधु मने सनमार्ग गामी ना कहा है ना गीता में सनमार्ग गी को साधु कहा जाता है साधु तो सामान्य बात कहते क्या बोले सनमार्ग का नाम साधु क्योंकि वास्तव में सन्मार्ग में चलना ही साधु का लक्ष्य है पर कार्य और स्वकार कार्य भेदी जाता है तो सच्चा संत होगा जो वैदिक सनातन धर्म के अनुसार चलने वाले सब साधु गामी जो भी है सब साधुर्ण तो आश्रम धर्मान का अनुसार पलन करने वाले लोग जितने भी हैं साधव यथावर्तनतेंश्य प्रतिपश्य उन लोगों को देख करके अर्थ उन लोगों पर विचार करके तथा आस्था तुम ऋषि उसी प्रकार आप भी अपने जीवन को व्यतीत करनी चाहिए व्यतीत करने योग्य है आप नचितेश मृषा करणम वृत्तम वर्तमानम और वास्तव में देखो उनमें से कहीं भी न पूर्वजों में न वर्तमान में रहने वालों में से कहीं भी मृषा करणम न वृत्तम न वर्तमानम वास्ती न उन लोगों के जीवन में कहीं अपने वचन को मिथ्या करता हुआ देखने को मिलता है न आजकल के लोगों में अपने वचन को मिथ्या करता हुआ देखने को मिलता है ऐसे बोल रहे कौन नचकेता क्या आजकल था आजकल करीब नहीं लेने ये तो किसी युग का बात है वो बात अलग है नजारे सो हर आदमी ने झूठ बोलने की सिद्धि प्राप्त कर रखा है कलीब में जन्म से ही उनके पास झूठ बोलने की सिद्धि रहती है कलीब की विशेषता है अरे जी सत्यु का मामला समझो तुम समय में ऐसे थे ना कोई झूठ बोलता था न अपने वचन को झूठा होने देता था जो बोल दिया सो बोल दिया निकल गया सो निकल गया बात, उस पर डटे रहेंगे मरना पड़े, मर था कारण की विवेक था उन लोगों में विवेक था सब कुछ आगमा पाई सब कुछ अनित्य क्या सिद्ध होगा झूठ बोल करके है अपरा भावी जन्मों को बर्बाद कर लेने के अलावा और कुछ भी अपने वचन को झुठला करके कोई फायदा नहीं संसार दो रुपया बचा लोगे वर्तमान कुछ इज्जत बचा लोगे तो क्या होगा उस लेकिन अगला जन्म के लिए हमने महान पाप भी बीज को बोलिया। क्या फायदा वर्तमान शुद्र लाभ के लिए आपने भविष्य को बर्बाद कर लेना तो महा विवेकी पुरुष का विवेक ऐसा कभी नहीं कर सकता बल्कि भविष्य के महान लाभ के लिए इस समय के महान लाभ को भी त्याग को त्याग की बात है, जैसे धरती का तो ते राज कर लो बन आजकल तो बस को मंडलेश्वर बना दो तो बहन तो खड़े हो जाएंगे सब और वहां तो क्या तो सारे संसार का मंडलेश्वर बना रहा हूं तेरे को महाराज तब तब तीते सब भे ढोल बाजार हाथी घोड़ा तुम्हें रखो हम हाँ तुम्हें चढ़ते रहना उसमें मेरे को नहीं चाहिए कहा नचिकेता कहा आजकल के साधु महाराज हैं या नहीं कितना अंतर ये अभी भी किए काका कुंभ मेला में हाथी पेड़ चढ़ने के शौक तो क्या मूर्ख है अरे तुम्हें किराया पे हाथी मंगा लो शहर अपना ढोल डाल बजा करके यात्रा कर लो कौन सी कौन क्यों तो रोक रहा है हैं? बहाने निकालो शंकराचार्य जयंती हाथी बोलाओ दस बीस घोड़े बन लाओ बनवा लो क्या फर्क पड़ना है जैसे रोक निकाल कर झांक के निकालते प्रोग्राम्स में झांक की जुलूस निकालते अरे तुम्हें किसी निमित्त निकाल लो हाथी पे बैठ कर क्या पड़ती अब उसके लिए लफड़े में क्यों फंस रहा है पागल कर अविवेक होने के कारण जैसे होता है विवेक ये सोचता है सस्य में मनुष्य पच्चते जीर्ण सन मृत पच्चते मतलब जीर्ण सन मृत सस्य मे खेती में होने वाले फसलों के सामान या मर्त ये जो मनुष्य है वह पच्चते मे बूढ़ा होकर मत मर ही जाने वाला है कोई सस्य अजर अमर नहीं होता तद तथा कोई मनुष्य भी अजर अमर नहीं होता ऐसी स्थिति में क्यों हम ये सब करें झूठा काम मृत्या में पुनराजा आविर्भवती है आविर्भवती पुनर् पुनः पुनः उत्पन्न होता है आविर्भवती एवं अनित्य जीवलोक इस प्रकार का अनित्य रूपा इस जीवलोक में किम करने ना? अपने वचन को झूठा करने से क्या लाभ होगा इसलिए कहने का तात्पर्य क्या है पालया आत्मना सत्यम इसलिए आप अपने वचन को सत्य करने योग्य व्यवहार पालन कीजिए व्यवहार कीजिए अर्थात प्रेषय आम यमालय अभिप्राय यमालय अभिप्राय मुझे यमराज्य की ओर जाने के लिए प्रेषण कर दो अनुमति दे दो ये इसका अभिप्राय है सत्यं कृत्वा संसार में अपने वचन को सत्य कर गई आज में अजर और अमर हुआ आज तक में अनेक वंशों का नाम हम लेते किन लोगों का ले रहे हैं जो लोग अपने वचन को सत्य करने के लिए सब कुछ कुर्बानी किया आज सत्य हरिशंध की कथा हर व्यक्ति सुनता है हर व्यक्ति बड़े अभिमान से पढ़ता है क्यों केवल अपने वचन को सत्य करने के लिए उसने सब कुछ त्याग रघुवंश पढ़ते हैं राम जी की चरित्र इतनी क्यों लोग मानते हैं कारण है सब कुछ एक वचन को सत्य करने उसने पिता ने क्या नहीं किया और पिता के वचन के निभाने के लिए इसने क्या नहीं किया नहीं। चाहे कृष्ण लीला देख लोग किसी भी चीज में किसी भी ग्रंथ हम की साहित्य रूप से दृष्टिकोण से भी देखा जाए तब भी इन लोगों के जीवन चरित्र को मानते केवल उनकी सत्यवादता के कारण से? सत्येन पंथा पंते देवयाना श्रुति कहती है सत्य के द्वारे ही व्यक्ति अपने देवयान मार्ग उत्तरायण मार्ग का विस्तार कर लेता है खोल लेता है अपने लिए झूठ के द्वारा नरक का मार्ग खुलता है सत्य के द्वारा स्वर्गलोक का मार्ग खुलता है ऐसा श्रुति कहती है इसलिए आप अपने वचन को सत्य कीजिए झूठ मत होने दीजिएगा चिंता मत कीजिए आप यदि अपने सत्य पर निष्ठा रखते हुए अपने वचन को करेंगे मुझे विश्वास है कि यमराज जी वापस मुझे भेज देंगे आप भी विश्वास रखिए और मुझे भेज दीजिए पिता स एवुक्ता प्रेस अध्ययन करना पड़ेगा अगले मंत्र के साथ अनवय करने के लिए इस अनवय करते हुए भाषकर कह दे रहे हैं वह इस प्रकार जब पुत्र ने कहा पुत्र एव मुक्ता सन या स पिता एव मुक्त सन पुत्रेना ऐसा नई करना पड़ेगा पुत्रक्त सन पुत्र के द्वारा ऐसे कहे जाने पर स पिता वह पिता आत्मसत की स्थापना करने के लिए प्रेश अपने वचन को सच्च करने के लिए, पुत्र को की ओर प्रेषण कर दिया भेज दिया सचन गत्वा किसरोमे प्रोषित है और वह यम भवन में पहुंचने के बाद तीन दिन तक वहां पर रह गया क्यों यमराज जी कहीं बाहर चले गए वहां थे नहीं हो सकता इंद्र ने कोई मीटिंग बुलाया होगा इमरजेंसी है तो वह यमराज जी वहाँ मीटिंग में चले गए नहीं यमराज जी तो एक मंत्रिमंडल का मंत्री है ना इंद्र का मंत्रिमंडल में एक मंत्री महोदय है अब कैबिनेट मीटिंग बुलाया गया है तो क्या करेगा अपने मकान में थोड़े सोते रहेगा उसे तो जाना पड़ेगा गया इसीलिए और तीन दिन लगा उनको वहां से लौटने में वो तीन इंतजार छिखे था मकान के अंदर भी प्रवेश नहीं किया मकान के अंदर भी गया पूर्वोत्तर मंत्रों से स्पष्ट हो जाएगा यह बात बाहर में ही वो भी जहां से उनका आने जाने का मेन रोड है ना मकान के अंदर आने के लिए वहां भी नहीं रहा आस में कहीं यमराज मुझे देख लधर कहीं बगल में किसी पेड़ ओढ़ का छाया में दूर में बैठा हुआ है तीन दिन तक पानी भी नहीं पिया हमें दो दिन व्रत करना पड़ जाए तो परेशान थे नचेता दस बारह उम्र वाला तीन दिन तक पानी के बिना यम पुरी में बैठा हुआ है बहुत तो सोच कितनी बड़ी तपस्या तो है किसी यमराज जैसा व्यक्ति उसको तीन वर दे देता है ऐसे नहीं होता ईश्वर और देवताओं की कृपा वरदान नहीं मिलती है भी कही है ना इसलिए ता अनाश के ना अनाश के ना बिना खाए पिए रहना पड़ेगा तब मिलता है व्रत अनुष्ठान की बिना नहीं मिलता है तो हम लोग के यहाँ तो परंपरा है यहां भी कुछ लोग करते हैं लेकिन यहाँ तो अन्य निमित गांत तो ऐसे ही शौक से विधान रूप में कर देते घरों में बच्चों से कराते सबसे करा देते जन्म होने के बाद बिल्कुल तो स्ट्रिक्ट कड़क से तो छोड़ते नहीं गुरुवार व्रत करना अनिवार्य है एकाशी एक व्रत करना अनिवार्य है और जिनके घर हाँ में पिता हो, तो पूछो ही मत मुसीबत। ज्योतिष ज्योतिष देखेगा बेटेगा और कह बेटा तेरे को शुक्रवार भी करना पड़ेगा अब हो गया गुरुवार शुक्रवाराशी तीन दिन लगातार आगे तीन दिन लगातार उपवास तो हो गया और फरार में क्या देंगे पता है अब माँ मांग भी लोगे कुछ भूख लग रही है पढ़ाई में दिक्कत हो रहा है सोचने आ रहा है तो ठीक है और सूजी को पानी में घोल करके थोड़ी चीनी बनाया डाल करके ला देंगे कोई भी खाने लायक वही बनेंगे हलवानी हलवानी कहेंगे नहीं खाना नहीं है पियो और पानी पी सकते हो ठीक है तू स्कूल जाता है पढ़ता है लिखता है तू खेलता कूदता है तो उसमें थोड़ी सूजी और चीनी डाल दिए थोड़ा ग्लूकोज मिल जाएगा पतला दो ग्लास तीन गिलास उसके अलावा कुछ नहीं तो एकादशी गुरुवार तो पक्का और जुड़ जाता जैसे हम लोगों के शरीरों का पिता का बड़े ज्योतिषी थे तो हम लोगों को छओ तो छो दिन व्रत चलता था एक देख, देख एक देखा किसी न किसी का व्रत चलता था किसी ने कोई ने, कोई ना कोई ग्रह खड़ा क्या करे और ग्रह के अनुसार एक व्रत कर दिया कोई ना कोई बार व्रत करना पड़ता तो यह आदत था तो जब तक तो डायबिटीज नहीं हुआ तब तक करते रहे बाद में क्यों करते जब तक भागत पढ़ाता था द्वादशी तक व्रत निश्चित रहता है एकाशी वर्ष दो दिन लगातार व्रत हर एकाशी द्वादशी कृष्ण पक्ष टाइम जब तक भागवत पढ़ा और भागवत एक बार शुरू करें तो तीन साल साढ़े तीन साल चलता है दो बार पूरा टीका से पढ़ाए तो, पढ़ा तो साढ़े तीन साल सात साल तो संन्यास के बाद भी किया है पढ़ाते वक्त भी आचार्य बनने के बाद अब तो डायबिटीज ने रोक डाल दी नहीं व्रत नहीं करोगे तभी ग्रहण आदि में कोशिश करते हैं था संभोग करने की लिए जितनी हो सके तो ये जरूरी है तभी ब्रह्म विद्या मिली है नचिकेता को अनाश के न का सम्य पालन होने से उसको मिल गया तीन रात्रि यमराज जी का वास किया है तब यमराज जी लौटे जब क्या हुआ प्रोशिया आगदम एवं अमात्या भार्य ऊच जाकर के लौटा हुआ यमराज जी को देखकर के यमराज जी का अपने जो मंत्रिमंडल अमात्या सहयोगी वगैरह तो पत्नी ने कहा क्या कहा बोधयंता उनको ध्यान दिलाते हुए इसका मतलब स्पष्ट है ना जब आए अमराज जी उन्होंने देखा ही नहीं कोई बालक बैठा है सड़क पे रास्ते से हटकर के उनकी दृष्टि नहीं पड़ी उसके तरफ इसे भास्कर भी तो बोधयंत बोल कराते हुए का हे महाराज सीधा घर के अंदर कहा घुस रहे हो अरे अमराज जी वो देखो उधर बालक एक बैठा है ब्राह्मण देवता था? तीन भूखा प्यासा वैश्वातिथि ब्राह्मण गृहान तेता शांति कुरंती हर वै वसव हे वही वसवत उदकम आहर हर आहर उदक ले चलो पानी ले जाओ पाद्य अर्घ्य हस्त प्रक्षालन करो पाद प्रक्षालन करो पाद पूजा आदि करके ब्राह्मण का स्वागत करो क्यों क्योंकि भाई अतिथि ब्राह्मण गृहान प्रवेश जब घर में प्रवेश करके अतिथि ब्राह्मण तीन इन तक भूखा प्यासा है तस्य ये ताम कुर उस अग्नि का शांति के लिए लोग ऐसा ही किया कर रहे हैं प्रदान करके उसको प्रसन्न करते हैं ब्राह्मण देवता को यही परंपरा रही है इसलिए हे वही वश, वश, हे वही वसुता आप जो है पहले जाइए उसको जल वगैरह दे करके स्वागत कीजिए ब्राह्मण दीदी बन करके मान अग्नि ही भवन में प्रवेश किया हुआ ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण और अग्नि मुखादअ्नि ब्राह्मण और अग्नि बड़े भाई छोटे भाई के समान है अरे ब्राह्मण की रक्षा सदा अग्नि अग्निदेवता करता है प्रजाणिक विचार हुआ था देव अश्रुति प्रमाण ब्राह्मण मुख महासिक मुखादअग्नि रजायत आप पुरुषोक्त में ही रोज पाठ करते हैं इस चीज को मुख से अग्नि निकला मुख ही ब्राह्मण उस विराट पुरुष का ब्राह्मण और अग्नि है, मानो घर के अंदर ब्राह्मण अतिथि के रूप में आते का मतलब अग्नि ही प्रवेश कर गया है और अग्नि के आदर सत्कार नहीं हुई तो अग्नि प्रचंड हो जाएगा सारा घर को जला कर कर देगा अरे सारा वंश ही नष्ट हो जाएगा केवल सारा पुण्य वगैरह नष्ट हो जाएगा प्रत्यवाय लागू होता है ऐसे लिए एताम शांतिम कस्य अतिथि रूपा अग्नि एताम शांतिम से अतिथि रूप में आया हुआ उस ब्राह्मण का शांति इसी प्रकार से लोग करते हैं यही अनादि परंपरा रही है इसलिए हे वही वसुत आप इस प्रंग को निभाते हुए जल को आहरण कीजिए भाष्य वैश्वान रहो अग्निदेव वैश्वान अग्नि का नाम है ना वैश्वानर अग्नि वैश्वान अग्नि रेव इसलिए अग्नि ही प्रवेश कर दिया समझ लेना वैश्वानर अग्नि वैश्वान रविशति वैश्वर अग्निरेव प्रवेश ब्राह्मण सन तथ्यपि तथा अतिथि सन ब्राह्मण आना और एक अतिथि के रूप में आना दोनों बहुत अंतर है ब्राह्मण आया मांगने के लिए ऐसे ही आ गया भिक्षा मांगने आ गया ब्राह्मण उससे नहीं अतिथि रूप में आ गया जो ब्राह्मण हो तो साक्षात अग्नि ही है वैश्वान अग्नि न ज्ञातम भवती आगमन से तिथि यश अतिथि जिसके आगमन का तिथि मालूम न हो उसको अतिथि करते न्ञाते आगमन से तिथि यस अतिथि जिसके आगमन का तिथि कोई नहीं जानता उसे कहते हैं अतिथि उन्हें पहले फोन करके मैं आ रहा हूं बोल के आने वाला अतिथि नहीं है अचानक ही टप गया और भी वृक्षा दिन से भी नहीं आया ऐसे ही आ गया स्वतः ईश्वर की प्रेरणा से पधारा मंगाना जाएगा ऐसे वो जो व्यक्ति होता अतिथि जो ब्राह्मण है अग्रहान वैश्वानर वैश्वान एवं प्रविशति घरों में मानव एक तरह से वैश्वान अग्नि ही प्रवेश किया होता है साक्षात प्रविशति अग्निदेव साक्षात प्रवेशी अग्नि ही साक्षात वेश किया है ऐसा समझना चाहिए अग्नि कैसे प्रवेश कर जाएगा अतिथि सन ब्राह्मण अतिथि रूप में ब्राह्मण वेश में अग्नि ही प्रवेश कर जाता है ग्रहान धन्य व मानव घरों को जलाते हुए प्रवेश कर रहा हो वैसे प्रवेश करते ऐसा समझना चाहिए